यादें स्वतंत्रता संग्राम की वन्दे मातरम वन्दे मातरम सुजलां सुफलां मलरजशीतलां सुजलां सुफलां मलरजशीतलां शर्कशामलां मातरम वन्दे मातरम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 1928 में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था गांधीजी इस किसान आंदोलन के प्रणेता थे इस समय देश की जनता में अपार उत्साह था साइमन कमीशन बायकॉट के दौरान अंग्रेजी शासन द्वारा बड़ी क्रूरता से जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया लेकिन 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में 1 साल के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रस्ताव पास किया गया देश का मजदूर वर्ग बड़े पैमाने पर संगठित हो रहा था किसानों में जमींदारों तालुकदारों और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध तीव्र आक्रोश था देश का नवयुवक जाग उठा था क्रांतिकारी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था कांग्रेस में युवा वर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कठोर कदम उठाने के पक्ष में था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया सरकारी दमन चक्र विकसित हो रही इस राष्ट्रीय चेतना को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प था है यू इन बागी आंदोलन खाड़ियों पर बगावत का मुख़ में चलाओ आइनको पकड़कर मेरेट पे बन करो खाला पानी भेजाओ और ऐसी परस्थितियों में प्रारंभ हुआ कॉंग्रिस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुए इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने ही वहां पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की साथियों कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ है ब्रिटिश आधिपत्य और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता भारत माता की जय भारत जय 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के किनारे नववर्ष के आगमन का स्वागत भारत का तिरंगा फहराकर किया गया अन्य राष्ट्रों की तरह हम भारत के नागरिक भी स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं भारत को अंग्रेजों से संबंध तोड़कर मुकम्मल आजादी हासिल करनी चाहिए इंकलाब जिंदाबाद पूर्ण स्वतंत्रता हम सब ने अवज्ञ आंदोलन से लेंगे हमें गांधी जी के आदेश का इंतजार है और हां इंतजार है बहुत बहुत गांधी की जय बहुत बहुत गांधी की जय 26 जनवरी 1930 के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली आंदोलन छेड़ने से पहले गांधीजी ने अंग्रेजों से समझौते के कई प्रयास किए उन्होंने वॉइसराय के सामने 11 मांगे रखी और उन्हें पत्र भी लिखे पर फिरंगी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा वॉइसराय लॉर्ड इरविन ने गांधीजी की मांगे ठुकरा दी तब गांधीजी ने कहा हां करे ऐसी सरकार केवल शक्ति के आगे ही जवाब देती है मैं मैं खुद नमक कानून तोड़कर का आंदोलन शुरू करूंगा और 12 मार्च 1930 के दिन साबरमती आश्रम से गांधीजी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय बापू अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम छोड़ चुके हैं और अभी हमारे गांव से गुजरने वाले हैं मगर किधर जा रहे हैं समुद्र तट पर बसे डांडी तक जा रहे हैं जहां वे और उनके साथी खुलेआम नमक बनाकर नमक कानून तोड़ेंगे वो देखो वो देखो बापू और स्वयंसेवक आ रहे हैं चलो भाई चलो हम लोग भी इस जुलूस में शामिल हो जाएं आओ चलो चलो आ लो आ जाओ फटाफट 24 दिन के लगभग 200 मील की यात्रा पूरी करके यह दल 5 अप्रैल को डांडी पहुंचा और अगले दिन वहां गांधीजी ने खुद नमक कानून तोड़ा इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय साथियों हिनमत धरना अंग्रेजों की, की लाठियों से घबराना नहीं बढ़ते चलो और तोड़ दो नमक कानून को सिपाहियों हिनपर Lottie, charge garao! Maro! Maro! Maro! Maro! Maro! Sòchi, qun, p'ehne se, ment d'arren! Hov'eh, rizza ka jamaab, ahirza se d'ena ho he. Aor, p'hir... देश भर में नमक कानून तोड़ा गया स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया और लोग विदेशी माल का बहिष्कार करने लगे महात्मा गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो जो विदेशी सामान बेचेंगे हम उनकी दुकान पर धरना देंगे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने इतनी भारी संख्या में भाग लिया केवल दिल्ली में ही औरतें गिरफ्तार की गईं बहिष्कार मुख्यतः विदेशी कपड़े का हुआ जो सबसे अधिक सफल बंगाल और उड़ीसा में रहा देश भर में किसानों ने सफलतापूर्वक लगान बंदी आंदोलन चलाया उत्तर प्रदेश में किसानों ने अंग्रेज सरकार और उसके चापलूस जमींदारों के खिलाफ लगानबंदी आंदोलन लड़ा फलस्वरुप वहां कई गांवों में जनता का राज स्थापित हो गया पूर्वी बंगाल में किशोरगंज में जूट मुख्य उपज थी जूट के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुरी तरह गिर गए इसलिए किसानों ने लगान देने से इंकार कर दिया देखो भाई हम ना तो सरकार को कर देंगे और नहीं जमींदारों को लगान देंगे और इन खून चूसने वाले व्यापारियों और महाजनों को जो हमारे कपास का इतना कम दाम तय करते हैं उन्हें हम सूद बिल्कुल नहीं देंगे और इधर अवध के किसान नेता बाबा रामचंद्र ने कहा शतरंज की काली गोटों में से एक प्यादा सफेद गोटों के राजा से टक्कर लेने निकल पड़ा है हम किसानों को इस, इस प्यादे, प्यादे का सिपाही बनकर साथ, साथ देना है उत्तर प्रदेश में रायबरेली में मुंशी काली का प्रसाद ने किसान आंदोलन को दिशा दी और इसी समय पूरे प्रांत में पंडित नेहरू पुरुषोत्तम दास टंडन तसबदुख हुसैन शेरवानी और रफी अहमद क़दवई के नेतृत्व में किसान आंदोलन बल पकड़ रहा था अवध में 160000 किसान बेदखल किए गए कोलकाता में कृष्ण विल्ले ने पुलिस की दनादन पड़ रही लाठियों के बावजूद तिरंगे झंडे को ऊंचा ही रखा बिहार में चौकीदारी टैक्स का बायकॉट सफल हुआ मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन वन कर के खिलाफ चलाया गया कर्नाटक में भी लगान बंदी आंदोलन सफल रहा और उधर सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन ज़ोरों पर था इस खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं सीमांत गांधी के इशारे पर सीमांत प्रांत के लोगों ने आंदोलन को सफल बनाया खुदाई खिदमतगार आंदोलन से अंग्रेजी सरकार तबाह हो गई और 23 अप्रैल 1930 को अंग्रेजी सरकार ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता खान अब्दुल खफार खान की गिरफतारी का आदेश जारी किया अपने देश वासियों पर किये जा रहे जुल्म से पीडित होकर 18 रोयल गड़वाल राइफल के बहादुर सैनिक चंदर सिंग गड़वाली ने बागी बनना स्विकार किया रुको रुको भाइयों गोली मत चलाओ कैसे हो सकते गोली कैसे दो है? गोली हैं दोस्तों हमें अपने निहत्थे भाइयों पर गोली नहीं चलानी चाहिए यंग रेस हमसे कितना बड़ा अपराध करा रहे हैं बिल्कुल अपराध करा रहे हैं ठीक तो, तो, तो, तो कह तो रहा है चंद्र सिंह गढ़वाली हां हम गोली नहीं चलाएंगे हम अपने पठान किसान और मजदूर भाइयों के साथ हैं बिल्कुल साथ हैं ए शयब चंद्र सिंह गोवाली तुम्हारी गद्दारी की सजा तुम्हें मिलेगी تمہارا کورٹ مارشل کیا جائے گا سر سزا سے ڈرنا بزدلوں کا کام ہے انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد پشاور 25 اپریل سے 4 مئی تک جنتا کے অধিকার میں رہا گورے سینیکوں نے پھر اپنی سطا جمائی اور دمن اپنی चरम सीमा پر پہنچ گیا पंजाब में अकाली भी अपना मोर्चा संभाले थे हमारे दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने पेशावर में खुदाई खिदमतगारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अकाली जत्थे का नेतृत्व करने का फैसला किया है जो बोले सो निहाल जय श्री अग्रवाल 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया इसका तीव्र विरोध हुआ 7 मई को महाराष्ट्र में शोलापुर के कपड़ा मिल के श्रमिकों ने हड़ताल की 18000 मजदूर शहर की सड़कों पर थे इस प्रकार भारत भर में सरकारी दमन चक्र चलता रहा 90000 से अधिक स्त्री पुरुष और बच्चों को जेल में डाल दिया गया पर आंदोलन दबाया न जा सका अपरेहल के अंत में सरकार ने कई गानून पास किये जिनसे कॉंग्रेस की, जिन की संस्थाओं को गैर कानूनी घोशित किया गया और सरकार को उनकी संपत्ती हडपने का अधिकार मिला कई लोगों की संपत्ती लूटी और निलाम की गई इतना सब करने की बाद अंग्रेजी सरकार को समझहोता करना ही पड़ा 26 जनीज जनवरी 1931 के दिन गांधी जी और कॉंग्रेस कारिकार्णी के सद़स्यों को रेहा कर दिया गया हो है है पान्च मार्च 1931 के दिन गांधी इरविन समझहोता हुआ और आंधोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने इंग्लैंड गए परंतु वार्ता का कोई हल नहीं निकला भारत लौटने पर उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया आंदोलन फिर से प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम जारी रहा